साम विद्या सामोपासन समस्तस्य खलु सामोपासन साधु युलु साधु तस्मेति आचक्षते यधु तस्वेती साम की उपासना समस्त साम की उपासना अच्छी है जो अच्छा है उसे साम कहते हैं उस जमाने में इस तरह बोलने की पद्धति से ऐसा लिखता है जो बुरा है उसे असाम कहते हैं अठारह तरुताप्याु सामना एलम उपगा साधुना एवं उपगा द्यवदा असामना एलम उपागा असाधुना पदारित हो इसलिए लोग कहते हैं शाम के उसके नज़दीक गया इसका अर्थ भी कहते हैं साधु भाव से उसके नज़दीक गया असाम से उसके नज़दीक गया इसका अर्थ भी कहते हैं असाधु भाव से उसके नज़दीक गया अथोताप्याहुु सा मनो वतेति यधो भवती साधो बतेत्यवतदाहुो असा मनो ब भवति यधो भवती असाधो बतेत्यवतदाहु इसके बाद ऐसा भी कहते हैं जब अच्छा होता है तब कहते हैं हमारा साम हुआ अच्छा हुआ ऐसा ही वह कहना है जब कुछ बुरा होता है तब कहते हैं अरे रे हमारा असाम हुआ बुरा हुआ ऐसा ही वह कहना है सया एक तंवाढ़ साधु साबेत उपासस्ते अभ्यासो हदम साधवो धर्मा आच आ चेयजुहू उपच डबेजुहू वह जो कोई इसको इस प्रकार से जानने वाला साम साधु है ऐसी उपासना करता है उसके पास अच्छे गुण शीघ्र ही आते हैं और उसके प्रति नम्र होते हैं साम्रता महामनाश्चात तद्रतम व्रतम तपंतम लालिंदेता तदव्रतम वरस न निंदेत त्रतून्न निंदेत तद्रत लोकान्न निंदेत तद्रत पशून निंदेत तद्व्रतस्मुपासी त्रत तद्व्रत सांकी्रत विशाल मन के होवे यह व्रत है तपने वाले सूर्य की निंदा न करे यह व्रत है बरसने वाले बादल की निंदा न करें यह व्रत है ऋतुओं की निंदा न करें यह व्रत है लोगों की निंदा न करें यह व्रत है पशुओं की निंदा न करें यह व्रत है मैं ही सब हूँ ऐसी उपासना करें यह व्रत है यह व्रत है साहेतु अमृत्य आगा जाति आगाएत स्वधा पितृभ्य आशा मनुष्येभ्योदक पशुभ्यगम लोकमजय अन्न आत्मले आगायालीति का हेतु गायन के द्वारा देवों के लिए मैं अमृत प्राप्त करूंगा ऐसा कहकर गायन करे पितरों के लिए स्वधा मनुष्यों के लिए आशा पशुओं के लिए तृण और जल यजमान के लिए स्वर्गलोक खुद के देह के लिए अन्न मैं प्राप्त करूंगा। इसका मन से ध्यान करते हुए सावधानता पूर्वक परमात्मा की स्तुति करें त्रयोधर्मस्कंधा त्रयोधर्मस्कंधा यज्ञो ध्यानम दानम प्रथमः। तप एव द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीय अत्यम आत्मा आचरत कुल अवसादयन् सर्वे पुण्यलोका ब्रह्म संस्थ मृतत्व तीन धर्मस्कंध तीन धर्मस्तंभ है अध्ययन और दान यह पहला स्तंभ है तप ही दूसरा स्तंभ है आचार्य कुल में रहने वाला और आचार्य कुल में ही अपने को अंत तक घिसने वाला ब्रह्मचारी यह तीसरा स्तंभ है ये सब आश्रम पुण्यलोक के भागी होते हैं ब्रह्म में सम्यक स्थिति यानी ब्रह्मनिष्ठ अमृतत्व को पाता है तेभ्यो प्रजापतिर्लोकान्भ्यतपत्योत्य सयीद्या संप्रा स्रवत ताम्यपत तस्यात अक्षराणी सं्रवंत भूरभुव स्वरीती प्रजापति ने लोकत्रय किए, फिर अभि लोकों से त्रय विद्या उत्पन्न हुई फिर उसे तपाया तपाई हुई उस विद्या से भूफुव स्व ये अक्षर उत्पन्न हुए ताने अभ्य तेभ्यो तेभ्योभित तप्तेभ्य ओंकार संप्रा तद्य शंकुना ली ली एवं सर्वा संतृष्णा एवं ओंकारण सर्वा दुआ संतृष्ण ओंकार ए वेद ओंकार ए वेद उन अक्षरों को तपाया तपाए हुए उन अक्षरों से ओंकार प्रकट हुआ जिस तरह डंठल से सारी पत्तियां व्याप्त रहती हैं उसी तरह ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है ओंकार ही यह सब है ओंकार ही यह सब है ज्योतिश्चरणिधा गायत्री वा वाईदूत वाग्वै गायत्री वाग्वा इद भूत गायते च्राया च ज्योति ब्रह्म है चरण निर्देश के कारण ये सब भूत और यह जो कुछ भी है गायत्री ही है वाणी ही गायत्री है क्योंकि वाणी ही इन सब भूतों का गान करती है और रक्षण करती है या वै सा गायत्री इम एयम पृथ्वी भूतं भूत प्रतिष्ठित नातिशीय जो वह गायत्री है वह यही है जो यह पृथ्वी है उसमें पृथ्वी में ही ये सब भूत स्थित है इसको छोड़कर वे नहीं रह सकते या वैसा पृथ्वी इं वसा जलिद अस्षे शरीरम अस् में प्राणा प्रतिष्ठिता एक तिशीये जो यह पृथ्वी वह यही है जो इस पुरुष में शरीर है इसमें ही ये प्राण स्थित है इसको छोड़कर वे नहीं रह सकते यदि तत्पुरशे शरीरम इदतद यदिद अस्म अतुषे अस्मिन् अस् अस्मिन इवे प्राणा प्रतिष्ठिता एतविशीय जो इस पुरुष में शरीर है वह यही है जो यह इस अंतपुरश में हृदय है इसमें ही ये प्राण स्थित है ये प्राण इसको हृदय को छोड़कर रह नहीं सकते सा ये सातुष्पा गायत्री तदेतत्र ऋचा अभियान उक्तन से महिमा तथायाग तो पुरष पाद से सर्वा भूता ने त्रिपाद्यामृत दिवी दि गायत्री चार चरणों वाली और छह प्रकार की है वही इस ऋचा द्वारा कहा गया है उसकी ही यह इतनी महिमा है उससे यह पुरुष बड़ा है सदभूत इसका एक पाद है इसके अमृत में तीन पाद द्युलोक में है यद तद्रम्भेती इदम योयम यम बहिर बहिर्धा पुरुषाद जो वैसा बहिर्धा अयम् अयम जो यम अंत पुरुषे आकाश जो यह ब्रह्म है वह यही है जो यह देह से बाहर आकाश है जो यह देह से बाहर आकाश है वह यही है जो इस देह के भीतर आकाश है योन पुर आकाश अयम वा वस यो यम अंतरह आकाश तदेतत्म अप्रवर्तिपूर्ण अप्रवर्तिश्रियते यं वेद जो य इस देह के भीतर आकाश है वही य है जो हृदय के अंदर आकाश है वह यह पूर्ण कहीं भी प्रवृत्त न होने वाला यानी अविनाशी है उसे पूर्ण अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त होती है जो यह जानता है अथ यदत परिवो ज्योतिर्दीप्यतेत पृष्ठ अनुतमेशु उतमु लोकेशुम वहस्मतपुषे ज्योति तस्ि यदस्म शरीर संस्पर्शे न उष्णमा विजाती तस्ा श्रुति जत्रकृनिव नुरीव अग्नेर ज्वलत अरे तृष्टम चुत्युपासीसीत अक्षुश्य श्रुत वेद यम वेद अब इस जो लोग से परे जो ज्योति है ना पूरे विश्व पर और सब और उत्तम और सर्वोत्तम लोकों में दीप्त होती है वह ज्योति यही है जो यह इस देह के अंदर ज्योति है उसकी यह दृष्टि है जब मनुष्य इस शरीर में स्पर्श द्वारा उष्णता को जानता है उसका यह श्रवण है जब मनुष्य दोनों का कान बंद करके रथ का घोष बैल का डकारना या जलते हुए अग्नि जैसा ध्वनि सुनता है वह यह दृष्ट और श्रुत ऐसी उसकी उपासना करे यह दृष्टि से और श्रुति से संपन्न होता है यानी साक्षात्कारी और ज्ञानी होता है जो ऐसा जानता है जो ऐसा जानता है